अमृत कहा सब कहें सुखदेव की अपने कथा में राजा के रख रहे हैं महाराज परीक्षित किसान के साथ गुणों में तक बसेगा तो आगे आगे और सब शरीर तो ही परीक्षा की जरूरत शिक्षा है ये तो जगह नहीं है हम हम टाइम पास करने आए हैं जो ऐसा सोचता है उससे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं प्रत्यक्षण हमारे जीवन का बहुमूल है और इस निर्णय में हम सदा बने रहेंगे जो वो है वो बहुत बड़ी भूल करता है जो आया है उसे साथ बने जाना होता है आठवा जाना नहीं होता है चौरासी लाख जो चौरासी लाख अध्याय पढ़ने के बाद ईश्वर हमें महेश की जोड़े हुए कुदरत चौरासी लाख जन्म पढ़ने के बाद अब इम्तहान की घोड़ी है इम्तहान दो ये शरीर ये जीवन ही उत्तर पुस्तकता है और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र है प्रश्नों के उत्तर दो अगर भक्तिरस में जीवन सह गया है तो पास हो गए जिसके भक्त हो उसी में स्थान मिल जाएगा तो अमर यही है लेकिन अगर अमर के ही घर पहुंच गए तो अमर तो ही जाओगे अमर होने का यही रहस्य और अमर से कट के घर बसाओगे तो आ हट जाएगा मर जाओगे अमर का आप लिख ये बात असुर के समझ में होती है और असुर हमारी मनोवृत्ति है ईश्वर से हट के जीना ईश्वर से कट के जीना अपने बढ़ को ही सब कुछ मान के जीना असुर बनना है खाली शेर वाले ही बहते होते हैं असुर होते हैं ऐसा नहीं है दोनों मनोवृद्धियां हैं और पिछले रविवार को हमें बहुत ही कथा में पढ़ा शरीर ही है अंतर मंथन ही भक्ति पाता है अंतर मंथन से ही हम डिग्रियां पाते हैं नौकरियां पाते हैं हाँ समझदारी पाते हैं समय की रस्सी है अंतर के मत रहे हैं है, अपने ही है जीवन को एक तरफ देवत्व है और दूसरी तरफ असुर बिता है काल है, समय ही रस्सी है हम सब मत रहे हैं मत को संस्कृत में चंद्रमा कहा है और आत्मा को कहा सूरज मान और आत्मा इन दोनों की द्वारा कृपा से हम सब अंतर्मुखी हो चिंतन करते हैं अपने को मतते हैं कोई समस्या भी आती है तो अंतर अंतर्मत के ही उसका हम समाधान लाते हैं शादी की है ब्याह की है बच्चे की नौकरी की है या कोई दुर्घटना की है सभी का समाधान अंतर अंतर्मथन से ही तो आता है तो यही क्षेत्र आगर बनता है हम सब मतते जीवन ही मंथन है जैसे महरी समझ पाते हैं वैसे पूरी कथा समझ के भटक जाते हैं ये अमृत कथाएं हैं तो वे धरती पर मनुष्य की लड़ू में ईश्वर के जैसा बनाने के लिए ना कि खाली इतिहास गाने के क्योंकि तो माना या तो देव के लिए होगा नाना होगा कि हम अभिधन अमृत प्रगट हुआ तो महाविष्णु ने एक फी का माया रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे और असलों को क्या कराने लगे कहा हमने भी उनका मंथन किया हमने भी अंतर्मजन किया और जो अमृत प्रवेश हुआ तो हम बेटे को बुलाने लग गए अंतर प्रवेश अमृत मजा तो कहने लगे मकान की एक मंजिल खड़ी कर दो असरथे खिला दो देवत् भले से आ जा रहे बोलो जिसमें गलत किया था ऐसा सब नहीं दे करती है चंपल मत करके जो तुमने जान पाया तत्व पाया पुण्य कमाया उसको चाहते भगवान एक मकान और कहते हैं अस्त्र को बुला दो बेवक तो भले क्या सोचो एक मुंशी बोल कौ अपने से पर सामने खूबसूरत लगा है लेकिन ध्यान है कि अपनी जिंदगी की कितनी मेजमेंट हास चलाते सारे प्लस्तर ऊपर पड़े नहीं बेहतर जैसा है असुर की रहा अमृत जबकि भगवान कह रहे हैं कि असुरों को मद्यपान कराओ और बेहतर से अमर करो विषयों को सिला दो अनजाव ही मत दो जगाना है तो भक्ति रख ले जाओ और सू ने कहा भक्ति रखने से भी अमृत निकालो और इस असुर को तुला हमारी गति कहा है जनस की समस्या है ये मुझे कहा जाऊंगे हम सब वही कर है हैं। तो रहे हैं जो कथा में है उल्टा ही कर रहे हैं वैसा नहीं करना चाहते जो नारा करके दिखा रहे हैं हमने उल्टी हैं। और मानते ही क्या सबसे ज्यादा समझ आ रहे चौधरी तो हम बेरथ हो तो को हो असुरथ हो तो यही तो हमारी संगति जब जबकि धरती को नहीं ये प्रार्थना करें यह भटकाया नहीं और मेरे घर का तरह बसता चले बेवत्र अमर हो जाए वो नहीं किया तमाम उम्र माया भी है तो कहा कि कुछ अगर अमृत है तो ला इस असुर को पिला दो किसी बैंकों को मोटा कर दो या किसी और पिंधी से एक नया शगुफा खड़ा कर दू असुरे हैं के आसार है सहारा जन जो करते हैं जो सब अज्ञान जन है उसकी पूजा पाठ ज्ञान तप इसका कोई अर्थ ये पूजा और तप का भोजन मैंने कभी पचा नहीं है तो ये विषय के दास नहीं है और ये भटकना चाहते हैं जो है। जो जानते हैं जो जानते हैं कि जो, कल आ, नहीं है। जो कल नहीं रहा हैं, जो कल नहीं रहा हैं, उसे अभी इसी वक्त भुलाना है और जो उनकी साथ करने वाला है उसे सदा सांसों में बसाए रखना है कि जिससे भटकना ना हो तुम्हारे बेटे बेटे तुम्हारे साथ कल है तुम मकान दुकान कल होगा वही शरीर तुम्हारा तुम्हारे साथ है। एक आत्मा जो तुम्हारे साथ होगा विषय में मैं पहले विषय में हाँ आप दूसरे विषय में पहले विषय में हम पढ़ के आए हैं सह सज सदा सहन वह विशिष्ट नाम केन्द्र कहते हैं इंद्र से उत्पन्न अथवा इंद्र अर्थात नाम के बेटे अर्थात अर्जुन रे रे अर्जुन रे इंद्र शान से आ और शान सिंह इन जगमगाती हुई है इस कांपियों से ज्योतियों से धरती की इन तिरों से अपने आप को रस रस पद बसा ले में भक्ति नहीं है और कहा है भाई भक्ति ये चाय तो लबालब रही कहा इंद्र शान सुन रहे शांसे इन संपूर्ण ज्योतियों से अपने आप को रसा ले बसा ले शीघ्रता से तीव्रता से आतुरता से व्याकुलता से के? सजित मानम इन्हें की कृपा से ही तुझे हर जगह जैन गई है फूला फूला फिरा के मैंने ये किया मैंने वो किया अरे तुमने क्या किया आजा आजा आज कोई बात नहीं हाँ कि तुझे क्या किया उन सुंदर गोतियों से अपने मन के डरे भर ले वो तुझे नित्य जय से जुड़ने वाले हैं जिनके हटती हुई जय नहीं पर आजय रह जाते हैं। जाती है संत करो क्या रह गए प्राण राम राम, राम कौन है आत्मा है कौन है जब लागे उलट गए मोहन पुतरिया चलती लाए छोट गए सब मोहन अटरिया चलती गिड़िया हमका उड़ा वो छोट तो गया था उसे रीत में बच गया तो जिसने साथ जाने था जो रेप के साथी है उसको पढ़ भर गया तो उठाए कर डबरे डबरिया झलकिया हमका उड़ाने क्या कभी मेरे सुना भाई सूखी साधो सर्व गो सूखे नाम जाने सदा सहन साथ एक गया बुध पेरा नित्य साथी है सदा माने नित्य साथ करने वाला सहन जो सदा तो मेरा नृत्य तेरा नित्य बल है तेरा नित्य साथी है ते जो सदस्य रहेगा कि तेरे साथ रहेगा जो आत्मनि बन के सार्थी बनते रहे जीव अर्जुन हर शरीर में असुर मर्द पान करें देवत् क्या सारा कैसी पूजा है हमारी कैसी भक्ति है हमारी हम पूछते भी नहीं लौट के अपने आप से छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए हम कितने के आगे याचक बनके खड़े हुए जितनी उपस्थितियां जितनी आत्मा की गाय होते वह तो उस तत्व को पा गए होते लेकिन आसक्तियों के वशे भूत हो गए अंध विक्राष्ट होता है और हमें भी बहुत दूर रोशनी पहुंचना जाए एक पत्ती गांधारी की ओर बांध लेता है दोनों का रो इकट्ठे करने लगता है और मानता है वही विद्वान है तो कहा राजन जो धरती रहते हाथ तो का सदा सा वो नित्य जाते हैं तो कुत्ते की रहने में जा बंदे की रहने में जा शुकर की अवस्था को प्राप्त हो वो आत्मा होकर हेतु आएगा बाकी कोई गोर बस वही और जिस इसे सत्य को नहीं पाया उसकी भक्ति उसके प्रति हो ही नहीं सकती तो ज्ञान की पूर्णता तो का नाम भक्ति है न कि अज्ञान का नाम भक्ति यह विवेक ने कहा वर शिष्ठम होता है ये दे दे ता। ता भर वर्शिष्ठ मोहत भर वशिष्ठम उसकी महत्तम हेतुओं से उसके ज्ञान से उसकी भक्ति रस से उसकी कथाओं से उसकी ज्योति कानती हुई कथाओं से अपने जीवन के घट को हर क्षण हर साथ मर ले उसी में याद कर ले बस वही रथ रहे बस वही रथ रहे तो भक्ति है नहीं तो भक्ति नारायण भक्ति नहीं है विष्णु की भक्ति है हाँ भक्ति करती हो लेकिन पूर्व पूरी ऐसे ऋषि में हम पढ़ के आ रहे हैं कि भग भक्त कैसे कि देवियों का भक्त बन उस सृष्टि का सचराचर के ज्ञान का भक्त मन करके हम सब को पा सकते हैं, पुर पुर ले ले हैं। तो जिसके हटते हुए पूर्व की पिछले रविवार के तौर में जिस जिसके हटते हुए क्या है मोहन के क्षत्रा में अरे ना तो शरीर रहते रहते ना सहो न बल है कहा सदा कहा और कहा न सहो बल नहीं है न जवानी है ना अग्नि है न दोष है क्या न और नाम अता पता भी तेरा नहीं है जल जैसे धरती पर गिर जाता है बिना सहारे के वैसे ही धराशाही टुकड़ा है धरती पर चौधरा हट है जो उठा के ले चलते हैं तो वो भी ये नहीं कहते कि फलाना जा रहा क्या कि फलाने की जा रही है मती जाता को गया है बोर्डों की तरह बादल थे आंखों तो तो के आशो रहे हैं सारी बोर्ड पैखों के भी ढह गए हैं आंखें खुली हैं तो बस खुली ही पड़ी है आशा विरोध कर पाते हैं इस शक्ति को तो। बहुत तो भक्ति क्या है और भक्ति का रस क्या है अमर होना है प्रेम के धन में सदन जो रहना है तो, तो अमर ही होना है एक बड़ी अद्भुत उपलब्धि है इस मनुष्य में लेकिन गुड़ गया अमर से तो अमर तो होंगे पाप शरीर का होगा हरे जी बुरेगा तो नहीं गुड़ के नटकना है और तापक को गए शरीर भी थोड़ा शरीर आग से गहरे पेड़ों से फिर है ना नहीं और न सिर्फ न फिर का रूप धारण करना आगर में ही भटक दे रहे हैं यह उसके मनोरम घर में मृत्यु होकर बच जाना है बस ये भी तो बात तो है तो इतना ही तुम मुझे बुलाता है मेरा अंदर आगमा तुम अंद्र तुम्हारे जो कमाया है सारा पैसा बटो वो सारे दंग भी ईजो भी बिजली भी सब बच्चों को एक तरफ रखो और मुझे बता दो चाहे तुमसे जिंदगी का एक घंटा दे सकते हैं एक घंटा और तुम्हें तो सारे मुर्गियों की भी जो लगा के एक घंटा दे पाएंगे तो बीजेपी तुम्हें कहाना है या अपने ही रूप में अपना सर्वराज किया है वो हर दिन विराज देते है दिमाश को लेकिन कितनी प्यासी कितनी रीति कितनी सुनी और कितने डर लोग है आतंक चिंता है भी तो कहीं डर बदला कमर समय उसका मजबूत आनंद लेते हैं और वो मजबूत जाता है पत्थर की शिला से जब भी निकले हम पत्थर से अलग थे और वो पानी सा अलग था और धूप पड़े धरती तो कहीं नही आ सकते ऐसा क्यों किया को से भी तो छपती नहीं चलती है और चल रही है अब ये सांसें सांसू पूरे तरह से चुका है देखा देखा। देखा। देखा। देखा देखा देखा और और मैं मैं पर पर है देखा। देखा देखा है देखा देखा। देखा है नहीं जो राजूपक्षाथास्पिता mhm <laughs> है बृहस्पतियों में फिर लच्छे से ऊपर कोटता है ध्वजा सा मंदिर जैसा फिर अन्य बनस्पतियों तेरें लौटते हैं देवते हैं पूत रक्षा जब धारण करते हैं उन पेड़ों के बन जाने यद्य करते हैं तो हम फिर लौट आते हैं उभरते हैं पूत मारे पवित्र होते हैं रक्षा उन कहानी ऋषि सुना रहा मुझको और मैं सुनता हूं और अपने पहले सुनकर भी गहरा हो जाता हूं सुनना नहीं चाहता हूं कहा अबुदा जा रहा जब जगत को अज्ञान को सारी कहा पिछले ग्रहों के डिग्रे के बाकी है तुम्हारे पास और ऐसे अलसंख्य गणों का ज्ञान है अबुधने नष्ट हो गए हैं जीव का शरीर का जल के साथ भस्मे के के साथ बहता हुआ चला जा रहा है वह शोर और धर्म और फिर वनस्पतियों के द्वारा उद्धार को प्राप्त होता है फिर वह किसके ऊपर को उठता है स्तूप तो अचानक रूप में पूते हैं हरित्रांति होते है मेरे ही तन के कारण फिर वनस्पतियों में लौटते दगते धारण करते हैं फिर जानते हैं ये पवित्र होकर दक्षा यदि की आधाओं से ये निकम हमारे लोग प्राप्त हो गए ना हम लोग स्थिर पुनः स्थापित होते हैं स्थिर परी है ना पर तो स्थिर स्थिर क्या होगा स्त्री ऊपरी फूल पर कोई बुध बोध को प्राप्त होते हैं देदे, देदे एक शिशु का रूप पाया है फिर बुद्धि पाई है फिर ज्ञान आया है ई हम इस प्रकार असम हम सब अंतर में अंतर में फिर मतते हैं हाँ। ज्योतियों के मंत्रों के साथ ही हम फिर ज्ञान पाते हैं डिग्रियां पाते हैं फिर मानस मन में स्थापित होती है। ये गमन है जो बार बार चलते रहते हैं आश्चर्य है क्या सांप्रदायिक सोच भी इधर तक क्यों नहीं पहुँचती है ये भजन गालो तो रथ मिल जाएंगे वो हवन कर लो तो तुमको मकान रहेगा अरे ये मकान क्या त्रितिच पानी वाले हवन है भाई लेकिन मकान जलाने वाले हवन चाकू दिएगा कि सर्दी आराम से काट लोगे लेकिन तुम तो चाकू से कत्ल कर रहे हो अपने ही जीवन के क्षणों क्या कर क्या, क्या कह है ये अब उतनी राजा वरण याद नहीं है उनको जब शिव से पढ़े थे अपने घर के आनंद के बाहर जा तो रही थी सूरज भी घर से गुजर जाए ग्रह घर पवित्र हो जाएगा जहां सचू लाश बनके के उठेगा वह दिन तुम वास करेगी इतना छूत होगा इतना गंदा होगा था नहीं है हाल जात पकड़े बैठा है गोत्र में फूला बनता है अरे उसके हटते ही कहां है जात कहां है गोत्र कहा है तेरा नाम तुम आंखों का बड़ा हो तो बात समझ में आती है हम तो आंखों फूदे और आंखें भी आंदे हैं ऐसी विचित तो बात है रामायण में पात्र है, है।, है। कुंभकर बस खाता है और सोता है और हम भी खाने के लिए स्वामी जी कल बच्चे क्या खाएंगे अरे कौन कर रहे सिर्फ खाने के लिए हम ऋषिकली नहीं है क्या तुम्हारी कल क्या खाएंगे इसी के लिए आके झूठ कर रहा कपट कर रहा फ्रेब कर रहा ईश्वर को गमा रहा चरित्रहीनता के अधो अधम स्तरों के ऊपर आज धरती का मानव खड़ा हुआ है पूछते हैं कि स्वामी जी क्या कुंभकर्ण हुआ था। हमने कहा सारे के सारे हैं कितनी बना दो कुंभ कहते हैं घड़े को और कान कहते हैं कानों को घड़ों के जैसे कान है घड़ा हाँ घड़े के जैसे बड़े बड़े कान है तभी तो भरते नहीं हर बार सत्संग खाली निकल जाता और कुंभकर्ण फिर वही विषय में जाके सो जाता है घड़े के कान घड़ा भरता मैं इनको ससाइ कभी निर्णय जाता हूँ पूछता है कि तुम दुकान कहां मिलेगा कितना देखने है? बोला दो दे महीने जाता है और छह महीने सोता है या कुछ दिन जाता है खाने बच दिन अरे भाई ये तो खाने के लिए ही जाता है वरना सो ही रहता है पेट और इस पेट में मैं किसी भी पद का दुरुपयोग कर लूं सबको लाके इसी में भर लू करता तो गतिश्री कर दो पेट के लिए मैं यह भक्ति रस कैसे पाएगा जिसका सर पेट में जा है वो भक्ति क्या पाएगा और सच पूछो तो यह सर जब पेट में घुसा है तो ये पेट की भूख ही नहीं मिटाएगा ये तो खुद ही पेट खा जाएगा और इसे नहीं तो पेट भर उम्र खा जाते हो और मर जाते हो कभी भक्ति के रहते भजन गा रहे हैं के लिए? मैं अक्सर देखता हूं उन्हें राशियों की एक टोली आती है पत्नियों के साथ बनती है। क्या गा रहे हो अरे हमें गुटका मसाला गा रहे हो सुसो आराम आराम गा रहे हो नाटक करते हो वो भी फूला फूला फिरता है तुम्हारी ऐसी कारण जमात <laughs> और ये भूल जाते हैं क्षण जा रहे हैं तो अबुदय राजा क्या निक्रिया है ना दिया है ना मकान दुकान है ना कुछ है और ना तेरी चाटुकारिता चमचागिरी है वो देख पड़ा है शिलासा धरती पर ज्ञानियां वो बुद्धि ही नहीं अब तो वह भूतलों से भी परे हट गया है न सुन सकता है न बोल सकता अब तो कुछ भी नहीं अबुध ने राजा बड़ा राजा बना घूमता था आज ये चित पड़ा है पानी की जैसा धरती पर बिछा हुआ है वहां से उधाम अब तो फिर वनस्पतियों की मट्टी से जड़ों से फिर उधार को पाएगा स्तूपन तो फिर ऊपर उप्र उठता हुआ आएगा बगती ये प्रत्यूत दक्षा जब यज्ञ की ज्वालाएं इसे पवित्र करेंगी इसे तपाएंगी इसे अग्नि के द्वारा इसको फिर आएंगे नीचा आना तब तक ये अधंत अवस्था में स्थिर स्थापित रहेगा पड़ा रहेगा और जब ऊपर उठेगा वो नहीं। इसको की प्राप्ति होगी। ऐसा अरे इसी इसी इसी इसी प्रकार प्रकार प्रकार ही तो हम सब लोग अंतर में बार-बार से अपने हित को प्राप्त हुए हैं और इस दुर्लभ मनुष्य के जन्म में स्थापित हुए हैं आए हैं ये दुर्लभ है मनुष्य का जन्म ये क्या मेरा पिलगा इसका उसका फलाने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया अरे कितना फालतू समय है तुम्हारे पास अभी आगे से ऊपर और खा आयो अब कितने दिन है और अभी एक क्षण भक्ति रस का तुम्हें से किसी ने हमें इससे किसी ने पाया नहीं है पाया होता तो तुम क्षण ही ना बस गया होता फिर विषय में क्या ढाकते हाँ राजन भक्ति रस उन्हें को मिलता है कथा में आते है ये रिचार आज की हाँ कि भक्ति रस उसी को मिलता है जिसकी तड़प जिसकी ललक, जिसका विवेक जिसकी बुद्धि जागृत हो जाती है कि जब सच है कि मैं जो कुछ भी दिख रहा है ये कल नहीं दिखेगा इससे पहले मेरा दिखे तो अभी खुला दे इसको और सदा स्वभाव जो तेरा नृत्य शादी है वो आत्मा है तेरा वो गोविंद है उसकी जोतनी में तलक जगा ललक जगा उससे निपटता चला जाता है क्योंकि उसके बिना किसी का उद्धार नहीं होता है जब हां प्यार करने पर भी वो तेरा उद्धार करने आता है तू प्यार करेगा तो वो कितना प्रसन्न होगा जहाज भी शबरी का नाम बनके तेरी तेरे ज्योत भोजन पद में बदल रहा है कोई पीट नहीं लेता कोई तनख्वा नहीं मानता कोई रोटने नहीं हल करता वो करता है क्या और माँ बन के तेरे प्यार करता है हर तो झूठ और कपट को भी नजरअंदाज करके तुझे तो फिर सांसियां धड़कने देता है और तुम्हारा तो उसका नहीं है झूठ ही दम्ब का है एक सड़ी हुई झूठी चौदराहट का है तुम तो सब कहते हो कि उसकी अर्जी के बिना स्वामी जी पत्ता भी पेड़ का नहीं हिल सकता और तमाम उम्र तुम पेड़ हिलाने के नाटक और दम करते रहे कहती हो कि तुम ध्यान हो तो फिर तो तो अज्ञानी की परिभाषा बता दो वो क्या होगी तुम कहते हो तो कि तुम सच्चे हो तो बताओ तुम्हारा तो झूठा किसको कहूं जब इस सुह से कह रहा है कि उसकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता और अभी ऊँट के खड़ा है फूला पुला कि मैं ये पेड़ मैं कप्ती किसी कहूं मैं बंदी किसी कहूं और माफ करना मैं मक्कार किसे तुम कहते हो कि तुम ईरानी हो तो बताओ ये शोभा मैं किसको अर्पित करूं क्यों तो राजे जो ईर भक्ति करने वाले हैं वे ईरानी में भी माया के कपट में नहीं जाते हैं, भटकते ही नहीं उसमें उसका बोध ही नहीं करते आप कहते हो सानी की फिलहानी ने मुझको चोट पहुंचा दी मुझे बड़ा गुस्सा आया मैं बहुत व्यथित हुआ मैं पूछता हूँ उसने तुझसे कोई गाली दी, तुम्हें दी दू मुझे एक घटना याद आती है बड़ी प्यारी सी आ, आज से कोई काफी साल पहले की बात है एक बार वो कोर्ट में मैगजीन के कागज भरने के लिए हमको जाना पड़ा यहाँ से था कि चलाई जाए कई दशक पहले की बात आगे भारतीय पत्रिका की जब वो गए तो उस वक्त वो बैठे हुए थे जज बगन वाले में मुकदमा चल रहा था तो हमने कहा हमने कहा आप देखो जैसे है बुला लेने जरा तो हमें सुनने क्या होता है हम मुकदमा दे के कैसा होता है तो वही कि छोले वाले के ऊपर मुकदमा चल रहा था हजरतगंज में सरदार जी पे वो बेचारा बड़ा हैरत में खड़ा के सरकार मेरे को क्यों बुलाया आपने कागज भेजा और बुलवा लिया और लगा करके दी तो मेरे को क्यों बुलाया बोले इनको जानते हो तो एक साफ सूटेट बूटेड खड़े थे वकील के साथ बोले उन्हें कैसे जाना बोला के ये कह रहे कि छोले लेने गए थे बोले जी बहुत से लोग आते हैं सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है मैं तो छोले बेचता ही हूं पोस्ट ऑफिस के पास बोले घर के पास तो लोग आते बोले उनका कहना है कि तुमने उनकी बेजती की थी मैंने उनकी बेजती थी नाला इनकी बेजती क्यों करूंगा मैं पैसे लेता हूं छोले देता हूं बोले कह रहे तुमने इनकी बेजती की थी उनको गाली दी थी कहने लगा तो उतनी सी बात कर ली इन्होंने मेरे को यहां बुला लिया अरे ये मुझे चार गाली थी सवाल मेरा छोड़ो भाई पड़े कैसे तो बोले लेकिन तुमने इनका अपमान किया है उनका डिफेमेशन कहा तुम्हारे ऊपर तेज कर रखा है हथाकि इज्जत का बोले तो सरकार अगर ये कहते हैं कि मैंने इनको गाली दी थी मैंने विचार कर ली थी मुझे याद नहीं मैंने इनको कोई गाली वाली दी थी तो अब जज को भी दे आ गई उन्होंने तो सरदार भी आपने से माफी सकते हो बोला जी हाथों जोड़ के पैर पकड़ के आप जैसे वो <laughs> <laughs> तो बेचारा वैसे परेशान तो जज ने कहा तो फिर चलो हाँ माफी ना तो वकील साहब कहने लगे सर ऐसे कैसे हो सकता है बुजूर ऐसे कैसे हो सकता है तो फिर मूड आ गया जज घूमा कहने लगा सुनो सरदार जी खाली हाथ जोड़ने से माफी मांगने से निपटारा नहीं होगा इतनी तो सजा सुनानी पड़ेगी उनका तो बोले ठीक है कहते वकील था हम दंड देते हैं बोले सरदार जी आज मैं माफी मांगने मांग लेकिन उसके बाद भी इतनी सजा तो हाथ को देंगे आप एक रुपये का जुर्माना करते उसके बाद जज ने तुरंत बटुआ निकाला अपना और जेल में से कानून निकाल के वकील सरकार जाओ हाँ, हाँ, बदले की भावना में वो माफी मांगने के बाद भी उनके झावना को राशि नहीं है बदले की भावना में आदमी आदमी नहीं शैतान हो जाता है और वो एक कलट लेकर के बेचते कर रहे साहब ने भी उनके मौके है हाँ, और सारी अदालत हज रही थी वो जो बदला लेते हैं वो अपने जुलूस निकालते हैं वो अपमान के पात्र मुझे मुझे सरदार की बात बहुत अच्छी लगी बोले जी मैंने गाली दी कहते कहते हैं गाली दी तो बोले सरकार से ली क्यों ये बात थी जज तो भी हंसने लगा बोला कोई बताइए आपने में ले क्यों तो बोला जी मैं छोले देता हूं अगर कोई कहता मैं नहीं लेता, तो छोले मेरे पैसे ले तो चले जाता अगर मैंने ही गाली दी तो मैं नहीं क्यों वकील से आपको जज बताया था वकील के भी नहीं तो सरदार के खुद भी अपने बता देते सवाल यह आप कहते हैं कि आपकी बेस्ती हुई इसलिए यह कहा उसने रोकान प्रश्न लिया क्यों क्योंकि आपके पास टाइम था आपके पास धैर्य वक्त था उस गाड़ी को सुनने का आपके पास फालतू वक्त था अपमानित होने का क्योंकि आपके पास प्रभु भक्ति नहीं थी अगर ईश्वर की भक्ति होती तो, तो अपमानित कैसे होता थित तो तो कैसे होता सिद्ध दिखाया कि तू तो कितना बना कितना छिचला कितना हल्का है कि हर बात के सौ मतलब बनाकर के अपने को सता रहा है तेरे पे कोई भक्ति नहीं है तो तेरी आगे गति ही गिर रहा है जो भक्ति में समझ जाते हैं वो नकारात्मक सोच में नहीं सकारात्मक सोच में जाते हैं जो भी हुआ है इसमें भी कोई भलाई होगी वो यही सोचेगा वो बदला लेने नहीं जाएगा अगर गाली भी दी है तो इसमें भी कुछ भला होगा एक उदाहरण और कहते हैं अपनी ही बात बता रहे हैं। बहुत पहले एक बार ऐसे ही आध्यात्मिक चर्चा होती थी इन वस्त्रों से पहले भी तो जहां भी थे जिस देश में थे तो कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी हैं एक सांप्रदायिक सोच के सामने भिड़ गए तो वो कहने लगा गुस्से में आ गया और कहने लगा तुम हो। तो हो ऐसा कहा तो बहुत गुस्सा आया कि तुम्हें कहा कैसे बाकी सबने भी कहा ये कोई तरीका नहीं है हम लोग चर्चा कर रहे हैं और फिर सबने जब उसको घेरा तो उसने माफ़ी भी मांगी दिया शर्मिंदा भी हुआ और, और हमको लगा ये हम जीत गए अहम की पुष्टि हो गई उसके कई दशक के बाद मुद्दत भी ये घने जंगल थे ये पीछे कुण पे बैठे हुए थे ये छोटा सा ये आश्रम था सब सबकी जिद थी तो बनानस विद्वान आए के साथ बैठे कुएं के मुदेर पर आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी और फिर कहा स्वामी जी तो ढूंढी है इस बार बिल्कुल बुरा नहीं लगा हम सच कह रहे हैं। बुरा नहीं लगा अब कहा कि भाई हो सकता है प्रभु बोले हैं तो तुमने ठीक कहा होगा हो सकते हम ढो अपन को जरूर होना इतना शांत तो हो नहीं लेकिन मेतर एक बात बताओ हम कहे का ढों कर रहे हैं बोले स्वामी ढूंढा दूसरे दो, में तो हम बैठक बोले स्वामी कहने का ढों कर रहे हैं अरे हमने सोने नाटक करते भी असर कर आ जाता चलो ठीक है स्वामी कहा कल असर आ जाएगा दिन रात तो बात नहीं बहुत बुरा वापस तुम्हें ढूंढ कर रहे तुम्हें नहीं स्वामी जी माफ कर दो हमें तो तुम्हारा रोना ही अच्छा नहीं लगा लेकिन क्यों नहीं तुम्हारे भीतर भी बोला था देती लड़की है सोच दो है। जैसे जैसे धरती चढ़ते हैं उसका रोमांच आगे बढ़ता है बुद्धि और विवेक धोते हैं और कभी वो बातें जो तुम्हें पीड़ा देती थी उसमें भी एक स्वर्ण उपदेश मिल जाता है जब अमृत की ओर बढ़ता है अमृत पीता है कुछ हो जाता है लेकिन ये कब होता है जब अंतरमथन करते हैं जब इन भक्ति की कथाओं को अपने भीतर ले जाकर मरते हैं सुना और कुंभकरण की तरह बाहर फेंक दिया कान से हाँ गड़े जैसे कान है निकल तो जाएगा सत्स तो फिर कुछ नहीं मिलता है तो कहा सच्ची भक्ति है कि जिसे कल नहीं रहना उसे अभी बुलाना है संकल्प के साथ और जिसे नृत्य रहना है उसमें नृत्य होके बस जाना है हर सांस बसना है अब भी इसी क्षण संकल्प के साथ तो तो ये रहा ये बगल नहीं जाएगी नहीं तो ये राह ही नहीं मिलेगी बस अपने को धोखा देता रहेगा जी तो कहा मैं लोग कथा को सुनना चाहता हूं तो ये कथा सुना रहे थे कि सुर और असुर यह बहुत एक ही पिता की संतान है और आज भी ये एक ही पिता की संतान है हर शरीर में जुड़वा है ये सुरविचार और तुम सबकी संतान है लेकिन हर जगह जुड़वा है माताएं उनकी दो हैं दीपी और आदित्य देखो अपने से अलग मत करो मैं तो कथा नहीं समझ पाओगी सला तुंदर जब ईश्वर घटघटवासी है तो सारे ग्रंथ सारी कथाएं घटघटवासी हैं तो एक ही पिता मन है इसकी दो पत्नियां हैं दो मनोवृत्तियां हैं एक द्वितीय और दूसरी आदिति अदिति का अर्थ होता है जो चमक किरणें ज्योतियां जोड़ने वाली प्रसन्नता और आनंद को देने वाली मनोवृत्ति ये अदिति है और इससे आदित्य अर्थात सूर्य जैसी सुंदर विचार आते हैं चमकते हुए और दूसरी मनोवृत्ति द्वितीय है तुम सबके भीतर है हूलो हाँ। असुर तुम्हारी ही संतान है और सत्य रूप में बेटा बेटी तुम में से किसी ने नहीं बनाया उंगली बनाने नहीं बेटा कब बनाया बस इतना ही बना सकते हो द्वितीय और अद्विति मंडन पैदा कर सकते हो द्वितीय से दैत्य है दैत्य विचार दैत्य द्वैत से बना है लेकिन वे डबल स्टैंडर्ड्स गहरी जिंदगी जीना एक गहरूपय किसी जिंदगी जीना भक्ति का स्वांग भरना और विषयों में डूब के रहना यह दीपी का औलाद बनना है बीती क्या अर्थ होता है काटना छाटना टुकड़े करना है ये बीती से ही ये बने हैं हाँ, दिति से ही है हाँ, काटने वाले इन दाँतों की कल्पना है ये सब दीति से है इसके सबकी विपत्ति दिखी से है जो काटे जो बाटे जो नकारात्मक भाव में सबको तोड़े जातों में पातों में संप्रदायों हाँ, में ये सब दिखी की राह है और एक गम द्वितीय नाश थी ये अदिति का मार्ग है हाँ, संप्रदायों में बट रहे हो टुकड़े हो रहे हो जबकि तुम्हें प्राणी मात्र को बोलना था और तुम तो मनुष्य मात्र बांट रहे हो तो द्विति से दैत्य और अदिति से आदित्य देवता मेरे शरीर की उपज है जैसे यहां है वैसे ही सृष्टि के आदि ताल से ही महामनिकष्यप हैं जिनकी दो पत्नियां हैं द्वितीय और अदिति उन्हीं से सारे देवता असुर वनस्पतियां संपूर्ण सचराचर प्रकट महाभारत के आरंभ में हम लोग ये कथा बहुत विस्तार से कर किया है इस धरती पर दैत्य तथा असुर और देव विचारों का संघर्ष आदिकाल से रहा है तिग राम और रावण के रूप में जदम्पर में कृष्ण कंस और जरासंध आदि के रूप में यही प्रकट हुआ जब धरती पर पाप का भार बढ़ने लगा और धरती उस पाप के भार को नहीं पा रही थी तो वो नारायण के पास गई आज भी धरती पाप के भार से मनुष्य के पाप के भार से धरती थर्रा रही है और आज मनुष्य भी इस बात को अनुभूत कर रहा है कि सारा पर्यावरण इस धरती का नष्ट हो रहा है और बड़ी चेतना है सबने कि पर्यावरण को बचाना है और हम सब जानते हैं कि एक ही जानवर है एक ही पशु है जिसने इस धरती के इस पर्यावरण को बर्बाद किया है और उस पशु को क्या कहते हैं मनुष्य एक ही जानवर है मैं वही कथा फिर सुना रहा हूं आपको अगर आपके मन का जानवर मर जाए तो सुनो तो इधर धरती माता गहिर क्या सारे धरती रसातल को जा रही है महापाताल को जाने वाली है सारे देवता नष्ट हो रहे हैं ये पेड़ देवता है ये ऋषि है और सारी वन संपदा को आप लोग विधि ईंधन बनकर खाए जा रहे हैं जीवों को जीने नहीं दे रहे बोले मिली संपदाओं को मारे डाल रहे हैं और कैंसर की बीमारी की तरह सारी धरती के ऊपर फैलते चले जा रहे हैं तो धरती का पाप बहुत की घटा बताओ बोलू कहते हैं कि घर के आगे चार पेड़ खड़े करते पे तो आप तो देवालो क्या दिखाओगे <coughs> <coughs> अब आप लोग नवरात्र भी मनाते हो उससे पहले पितृपक्ष मनाते हो तो खाली खीर खा लेते हो पितरों के दान का एक नाटक कर देते हो तिलान कर देते हो पितृपक्ष का अर्थ था कि इस पूरे पक्ष में हजारों को लगाऊंगा बिजली सामर्थ्य में लगाऊंगा जंगलों में जाके लगाऊंगा और वनस्पतियों को खड़ा करूंगा दु तो जगाऊंगा नहीं अब खाली आप रिचुअल्स करते हो चार, औपचारिकताओं का कर निर्वाह करते हो और सभी पुण्य कमा लिया और चार पेड़ लगाने की बजाय काटने में आ ये पेड़ ऋषि है ये देवता है निष्काम भाव से तुम्हारे ही पुरखों की मट्टी को उनके शरीर जो मट्टी हो गए उन्हें अन्न और फल में लगाते हैं पत्थर वो फल देते हैं ये कोई पैसा नहीं मांगते तुमसे पैसा कोई रावण मांगेगा जो कहेगा कि ये बाग मेरा है वो कोई दो पैर वाला ही होगा जिसे फल बनाना नहीं आता पैसे लेने वही ही आएगा तुम्हारे ही पुरखों की मट्टी को फिर आमने लौटा देते हैं कि जाओ खा लेना औलाद में लेना भटक गया था लौटा रहा हूं शायद इस बार ये मंजिल पा जाए और जब अंत काल आता है तो ये अपनी लकड़ियों को ही कि गोद में तुम्हारी इज्जत ढक लेते हैं नहीं तो तुम्हारी लाश कितनी नंगी हुई होती और समाज में कितनी दुर्गंध फैलाई होती तुमने ये सब मीट के लिए ये ऐसे देवताएं और आज तुम इनके दुश्मन बने बैठे हो इन्हीं से उत्पन्न हो और इन्हीं के नहीं होती नंदन मन बनके दराती उठाई आरी उठाई ऊपर डाले पेड़ और फिर तुम्हारी माला भगवान देखेगा तुम्हारी पूजा देखेगा और अगर तुम मोक्ष को जा रहे होते हैं ज्योतियों में अनंत की ओर जा रहे होते तो धरती का भार घटता कि बढ़ता और यही जाएंगे तो भार घटेगा कि बढ़ेगा तो ऐसे ही जब भार बढ़ा और धरती मां महाविष्णु के पास गई सभी देवताओं के साथ याद रहे मेरा क्या होगा उन्होंने तो कहा क्या तो देना तो हम देनावतार धारण करेंगे हम शीघ्र प्रकट होंगे और कल साधे सभी अशोक प्या विनाश होगा धरती से कहा कि धर्म की ध्वजा जब इसमें पड़ा ना केतवा केतु कहते हैं पताका को झंडे को धर्म की ध्वजाओं को ज्योतियों की पताओ को लहराएंगे और एक बार फिर मनुष्य को दिशा में लेगी और एक शरीर विषांत जिंदगी में ही ये अंधा बनके अपने को फूला फूला नहीं फिरेगा ये विलम्र सत्यनिष्ठ होगा और आत्मा से जुड़कर स्वयं भी सुखी होगा धरती पर सुख फैलाएगा और धरती के को भार से मुक्त करेगा तुम जाओ। तो क्या इस प्रकार धरती माता को आश्वासन देकर बुरा विष्णु ने भेज दिया उस समय राजन सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं इस धरती पर सुर और असुर राजाओं का बहुत अधिक प्रभाव था महाराज उग्रसेन सुर नायक थे सूर्य विचारधारा में उनका विश्वास सदा से रहा तो लेकिन असुर राजा श्रं देवी के मित्र काल जवान दातवा का भादि असुर राजा थे सुर राजा प्राणी मात्र की समर्पित सेवा तप साधना और श्रीहरि की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बनाते तो असुर राजा वीरभोग्या व सुंदरा का नारा देते हर चीज़ को भोगने का प्रयास करते हैं स्त्री को भी वो मानवीय अधिकार नहीं देते वो तो कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। तो वो औरत को भी ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकार भी नहीं देते हैं और अशुर धर्म में नारी को केवल भोग्या माना गया है उसे धर्म का अधिकार नहीं उसे संपत्ति संतान का अधिकार नहीं सारे अधिकार मनुष्य के पास रहते हैं और मनुष्य जब भी जितने चाहे स्त्रियों को खरीद सकता है लूट के ला सकता है और उनको बेच सकता है गिरवी रख सकता है या तोहफा रख सकता है जबकि सुर संस्कृति स्त्री को नौ दुर्गा के रूप में नौ माताओं के रूप में पूजा करती है और इस प्रकार सुर और असुर दो विचारधाराएं हैं एक द्वितीय नंदन है और दूसरे अदिति नंदन है वो अदिति को अपनी माँ मानते हैं अर्थात जीवन की राह मानते हैं इस मनोवृत्ति को मानते हैं वे प्राणी मात्र में नारायण का भाव रखते हैं जीव मात्र को नहीं सटाते हैं महाराज उग्रसैन की आस्था सुख संस्कृति में है जबकि जरा की भूमो सुर की दंत बकत्र की आस्था अशुभ धर्म में है वो तो अपने प्रया में औरतों को बच्चों को बूढ़ों को सबको खरीदते हैं और उनको वो विदेशों में बेचते हैं पिरामिड आदि बनाने के लिए कालीवन भी उनको खरीदते हैं अंतिम राजा हैं ही पिरामिड के इसके बाद कोई पिरामिड नहीं बना इसको मारने के बाद वो तो संस्कृति ही मिट गई थी तो ये मनुष्य को दास कोलांक स्नेह बना करके रखने में इनकी आस्था है और सुस्त संस्कृति की आस्था अपने भी सुखों को प्राणी मात्र को अर्पित करके सबको सुखी करने में वो इसको वीरता मानते हैं वो लंटरों को वीरता मानते हैं और आज भी देखो भारत की संस्कृति कि भगवान राम भी जब रावण को जीतते हैं तो वो लंका को गुलाम नहीं बनाते सम्मानित राष्ट्र घोषित करके भीषण को बिठाकर लौट आते हैं क्योंकि मानवता को गुलाम बनाना परमेश्वर के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है इंसानियत से गिरी हुई बात है और आज कलयुग में भी हमारी सेनाएं ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके लौटाती हैं उसको अपना गुलाम नहीं बनाती हैं क्योंकि हमारी सुर संस्कृति की धारा है यह अशुभ हमारे भीतर जहा कब का जाग बैठा है कि आज हम अपनी भक्ति को ही स्वयं नहीं पहचान पाते और उनके जैसा व्यवहार करते हैं जिन्होंने कभी हम भी गुलाम बनाया था हजार बारह सौ साल हमको भी वो झेलने पड़े थे यहां गुलाम बनाना गुंडागर्दी है घटिया है अपने भी सुखों का परित्याग कर देना दान कर देना जिससे वो सुखी हो जाए हम इसे ही वीरता कहते हैं और इसीलिए जब धर्म भी उठते हैं तुम्हारे धर्म तो सुर संस्कृति में प्राणी मात्र की समर्पित सेवा है जीव मात्र में ईश्वर का भाव है और असुर संस्कृति में मारना काटना जिवा करना खरीफ फरोख गुलाम बनाना वो सब है और यह सब आपने गुलामी के अंतरालों में लिया है कि जब आपके द्वारा त्यागे गए बछड़े जो साण बनाए थे उन्हें विदेशी मार मार के खाने लगे तो आपको लगा तो आपने भी बड़ी प्रथा बदल डाली गुलाम भी मार के खाएंगे जब इन्हें भगवान कुछ नहीं कहता तो उन्होंने क्या कह भूल गई कि यह हमारी संस्कृति नहीं है ये हमारे रक्त में नहीं है बलि प्रथाएं यहां से शुरू हुई वरना बलि का अर्थ होता है त्यागना जब मां बच्चे की बलिया लेती है या बलिहारी जाती है तो किसका सर काटती है अपना या बच्चे का